मन से नवलीमी तत्व न जाने गता गता नाम असत्यान्न शोचत्व प्रज्ञावाद असत्या में नसच्यीष्मीष्मय असच्य असत्य क्यों सदृतवा सदृत सदाचार्य शोचनीय नहीं जो सदाचारी नहीं है अपना कर्तव्य पालन नहीं करता है दुराचारी उसके लिए शोक करना है जो सदाचारी है वो सच्चे नहीं देखो कैसे स्पष्ट समझो किस्मत द्रोणादि के लिए शोक नहीं करना चाहिए कि सदाचारी जो सदाचारी सद्मार्ग में चलता है मर जाने पड़े उसके लिए शोक नहीं करना उसके उसकी तो उन्नति दुख किसके लिए करना जो अशास्त्र मार्ग में चलता है दुराचारी है उसके लिए उसका पतन होगा मन के अनु प्राप्त करके यदि कुछ नहीं कर पाया तो वो शोचनीय है यदि सन्मार्ग में चलता है तो मर जाने पर सोचनीय नहीं है सब तो और परमार्थ स्वरूप परमार्थ आत्मस्वरूप निश्चित उसके लिए शोक नहीं करना चाहिए जो बातचे रहते है उसके लिए शोक नहीं करना चाहिए सदा चाहिए टीका मिलेगा यहाँ जो दर्शन में विधि नहीं है ज्ञान में क्योंकि दर्शन प्रमाण तंत्र है इसलिए यहाँ भी कोई जो पढ़ते है असोत्य विधि आदि ज्ञान को जैसे ऐसा नहीं है कथम से उत्तर भीष्मण आदि असूच्य है तो उसके ऊपर सिद्धांत पूछता है भीष्मि शब्द वाक्यानाम सच्यतम तत्प तो लक्षणाम विकल्प के आद्य विषम आदि शब्द के जो वाक्य है भाष्य होता है शोक आदि अंत कोणाधि जिसमें सोच है अर्थवा तत्पद लक्षण भीष्मिक लक्ष्यार्थ शुद्ध चैतन्य उसमें शोक सोच है आचार जी के भाष्यार्थ्य के लिए कहेंगे उनके लिए शोक नहीं करना चाहेंगे क्योंकि सदगुतत्व ये भीषमादि सदे अंत कोणिषित श्रुति स्मृति उदीरित अभिजीता आचार भक्ता ये सब गुत किया श्रुप स्मृति के द्वारा कहा गया श्रुक्ति स्मृति उद्दीरित्र उत्तर उसमें जो कहा गया उसमें फिर अभिजित रहना शय आगे कहा गया जो वही भी शत्रु को मानना चाहता है एक याग करेगा तो शत्रु मर जाएगा किन्तु तो शत्रु मर जाने पड़ेगा आगे उसको नरक जाना पड़ेगा इसलिए शास्त्र में उपदिष्ट होने पर तो भी वो विघित है निंदित है जो निंदिता नहीं अभिजित होगा नीघित है तो विघित सूचित स्तर में कहा जाए और जो निजी नहीं, नहीं हुए ये होता सदाचार्य हो और वो हो वो आचार्य सदाचार्य सदाचार्य उनको सच्चेता निलन ये सोचेत्व को प्राप्त नहीं करते सत्य नहीं है सब चलते और जो द्वितीय प्रत्याह द्वितीय के लक्ष्यार्थ के तो लिए कहेंगे लक्ष्यार्थ तो करणार्थ सर्वे नित्य है तो सब क्यों कहना ठीक है ना अरजते रजत बुद्धिवत अस्व्येश स्वच्छ बुद्धिया धान जैसे किसको अरजत में शिक्षा आदि में रजत बुद्धि हुई उदाह असुच्येश स्वच्छ बुद्धिया असच्य है भीष्म द्रोड़ आदि वहां स्वच्छ बुद्धि तुमको हुई तो अरजत में रजत बुद्धि जैसे भ्रम इसे में स्वच्छ बुद्धि हुई भ्रम को अतिहासान असोचान जो असोच्य उनके लिए तुम्हें अनुसूचितवान अति कैसे शोक अनुसोचन प्रकार अभिनयन भ्रांति में सकते कैसे अनुसोचन तो शोक है इसके प्रकार का अभिनय करके देखाते थे भांति ब्रह्म को स्पष्टीकरण करते मे मत भीष्मी मेर निमित मर जाए मर जाए मर जाए अहम तेरना भूत कि राज्य सुखादी ने उनके बिना होकर के मैं राज्य सुखादी से क्या करूँ यही तुम्हारे भांति ठीक है पुत्र भर आदि प्रयुकम सुखम आदिशब राज्य सुखादी राज्य सुख आदि से पुत्र भारे आदि सुख राज्य सुख हो पुत्र भारी आदि सुख इससे क्या मिलेगा यदि वो मर जाएंगे यदि अनुशोचित तो वाहन का सौ क्या और विरुद्धार्थावधायित्व भ्रांत तुम अर्जुनों से साधे ये तो हो गया असत्य में सच्य बुद्धि उनसे तुम भ्रांत हो और भ्रांत का कारण है की विरुद्ध अर्थ कथन विरुद्धार्थ अवधाई तो अभिधाई विरुद्धार्थम अभिधक्त विरुद्धार्थ अभिधायी सत्य नहीं, नहीं हो जाएगा हाँ तो धाघर्गार्थ प्रसन्न तो करने वाले सुन से तुम क्रांत तो और जिन तुम प्रज्ञा प्रज्ञा प्रज्ञावत बुद्धिमता व आकाश का वचन भाषा तो शोक कल्प अस्यो में शोकल्प और बुद्धिमान के वचन करते प्रज्ञावत बुद्धिमता व आकांक्षा वचनानी के भाषण वचनानी कुल धर्मायना उत्पन्नकूलधर्मा मनुष्यना जनादन नर के नियतवा ये, ये कविदेक इधर तो विद्यम की शब्द कहते हो सौको ये विरोधवचन होने से भ्रांत किमेवित से क्या निष्पन्न वाइस तदा तदेत मौध्यम पांडित्यम च विरुद्ध आत्मनिदे उन्मत सही होती क्या अपने मऊध्य देखा हो मूढ़ता और सच्चे में सोचे बोझिए मूर्ता अगर बुद्धिमान के वचन देते पांडी से भी जिसमें मऊर्ध्य हो से पांडित हो दोनों कैसे होगा ये विरुद्ध हम आत्मा अपने भी दिखाते उन्मत ही हो जैसे उन्मत होगी पागल कभी होता है है कभी कुछ बोल है कभी कुछ बोलता है कुछ ना बोलते है किसी प्रकार मूढ़ता भी देखाते हो पाण्डी से भी देखाते हो इसलिए भ्रांतर मौध्यम मौध्य क्या है अस्वच्छ से स्वच्छ दृष्टि कम योगी और ये पांडित है ये तत्त पांडितम बुद्धिमता वचन बुद्धिमान का वचन वचन भाषित हो गया मौध्य और पांडित्यम अर्जुन से पूर्वोक्त भ्रांति भातृति भाक भ्रांति भि भ्रांति भाक भजोन्नी बता भजोनी असोधा बुद्धि भ्रांति भ्रत भ्रांति भजती थी वाला अर्जुन है भ्रांत निमित्त क्या है भान्ती होने के अनुत आत्मन अज्ञान आत्मा, आत्मा, आत्मा, आत्मा असूपाण ये गाण अर्थात नूता सुन तो मैं अवतास अगत प्राण अवगत प्राण ये प्राणा प्राण तो जीवत जीवत तो हो चन जे क्या हो चल जीवन तो जीवन थो जीवन थो जीवन जीवत सत्यंत जीने वाले के लिए नाम सोच पंडित आत्म क्या आत्म ज्ञान पंडित मरे गए अथा जिंदा है उसके लिए शोक नहीं करते अच्छा बात से नहीं पंडित नान सोचल थी पंदिता? तो पंडितों के लिए आत्मज्ञानी करते कैसे पंडित करते आत्मज्ञान पंडा आत्म विषय बुद्धि पंडा का क्या थे आत्मा विषय बुद्धि आत्मा विषय यश्याषया आत्मा को विषय करने वाले ज्ञान है पंडा ये साम ऐसे बुद्धि जी के ही पंडिता कार्य कार्य जोड़ता पंडा की इत जोड़ पंडित बन गए ठीक है मानो सूक्ष्म बुद्धि भाषण है तो वो पांडित है पांडित्य का तो आत्मज्ञानी कैसे करते है सूक्ष्म बुद्धि जीवन का वो तो पंडित है तो आत्मज्ञान तो उसमें कैसे भाव है तो नहीं ऐसा संक्रमण से भाषणिका के पंडित है आत्मज्ञानी ही पंडित है ठीक है पांडितम पंडित भावम पांडित्य का क्या पंडित से भाव पांडित्यम पंडित का भाव क्या आत्मज्ञान पांडित्य भाषणिका पांडित्यूते गुरंडित्याद्तरी के बाल्यन ठात्य में जान प्राप्त पांडिते आत्मज्ञान पंडित भाव पांडित्यम पंडित धर्म आत्मज्ञान निर्विद्यारे विद्या निश्चय लग्वास बाल्येन एक बाल्येन ठिषा से शास्त्री ज्ञान होने के बाद फिर तो मौन करने के बाद उदाहरण इसी अंत को पढ़ने वाली को उदाहरण देते पांडित दे दे जब तो पांडित राहित मामो अभा तो मैं पांडित नहीं मेरे में कैसे ज्ञान हुआ इस आसंख्य कार्य दर्शन कार्य दर्शन क्या हुए परमास्तु नित्यान असुच्न अनुसोच अत गूढ़ता परमाता नित्य है नित्य होने से शोक अनु योगे असुच्य है उनके लिए शौक क्या है तुमने इसलिए बूढ़ हो वस्तु यस्माद अपेक्षित दर्शे थे अतः यस्मा गान अनुसोचन पंडित पहले कहा था इसलिए तुम शोक कर्त हो तो मूढ़ शोक क्यों नहीं करना इसमें दो स्थितियाँ बाकी अर्थ में सतुत्त से टोक नहीं करना चाहिए और कोरोना स्वर को होने का, बातों के नित्य होने का, शोक नहीं करना नित्यत्व असत्य कारण सूचित असत्यत्व के लिए कारण क्या हुआ नित्यत्व ये सूचित हुआ इसका विवेचन करने के लिए निश्चित होता है नित्य हमसे शोकन तो भी करना है तो नित्य कैसा है इसका विवेचन करने के लिए प्रश्नों के रूपम प्रति जानते प्रति क्या करते प्रश्न करके वास्तव्य उपस्थ्य असत्या अवग्रह बना देना सत्य उत असत्या उसका उत्तर तुम्हें नित्य नित्य ठीक है नित्य असिधम प्रमाणाभाव तो नित्य खाली कह देने से कैसे होगा प्रमाण के बिना नित्य तो कैसे सिद्ध होगा निश्चय कैसे होगा प्रमाण अभाव सिद्ध नहीं हुआ निश्चित नहीं हुआ चौधरी प्रश्न करता है प्रथम नित्य कैसे है <coughs> <coughs> आगे ठिकाने आत्मा न जाए थे राग भाव अभाव नर विषाणुभाव स्थिति परिहती आत्मा की उत्पत्ति नहीं होती आगे कारण जिसकी उत्पत्ति नहीं होती जिसका अनाथ नहीं होता है भाव पदार्थ कोई नित्य होता है प्राग्रावा प्रति धनसा उत्पन्न आत्मा उत्पन्न क्यों नहीं होता प्राग है प्राग सुनिए इसका नहीं जिसका प्राग प्रागव होता है उसकी उत्पत्ति होगी जिसका प्राग प्राग्रह नहीं उसकी उत्पत्ति नहीं होती कार्य प्राग्रह होगी उत्पत्ति किसकी होगी जिसका प्राग्रह हो जो प्रागव सुन जाएगी आत्मान हो जाए थे दृष्टान क्या है नाधिकार नर विषण किसो नहीं प्रागला भी नहीं देखो कि ना आम चोलोक नएवाह ने न भ्यायमसंतु नतु नतु जातु जातु अहम् अहम् एव आसम कदाचि अहम न इति न कभी में नहीं था इसी बात नहीं यदि मैं पहले कभी नहीं था जो घट्टी है वो पहले नहीं था अर्थात अच्छा घट का पहला भाव था अभी जो घट्ट दिखता है उसके पहले घटक का अभाव था उसे भाव का नाम क्या है प्राग अभी न तो एवं अहम जातु नासम जातु का तो कदाजी जब अभी अहम न आसम इसे न आसम एव इसे न मैं पहले कभी नहीं था ये बात नहीं अर्थात मेरा प्रागव कभी था सुन सीधित होगा न तो एवं हम जाश्वर है मैं पढ़े था किन्तु अर्जुन सोचे गया तो आप नहीं थे किंतु हमारे प्रागार होगा नीचे न तुम पढ़े नहीं तो यही बात नहीं अच्छा मैं कहा था, में था, था। ये सब राजा न इमे जनाधिपाह में जनाधिपाह न आसन आसन न ये पहले नहीं थे ये भी बात नहीं अर्थात प्रागार किसका था पहले न भगवान का ना अर्जुना का ना जरा सब प्रागार संचित हो गया ये वाक्य के द्वारा क्या चिंतित होगा प्रागार संतुश् क्या होगा इनकी तो उत्पत्ति नहीं है और आगे न चेव न भविष्य न भविष्या और सर्वे व्यय अतपरम अतपरम वर्वे न भविष्याम एवं कि आगे हम नहीं रहेंगे हटा आगे नहीं रहेगा नहीं रहेगा तो हटका भाव हो जाएगा उसके अभाव क्या है ध्वंस घटा भी है आगे नहीं रहेगा तो ध्वन हो जाएगा धन सत है हम आगे नहीं रहेंगे यदि तो धन से प्रतीक हो कि मैं आगे नहीं रहेगी इतना न अतः परम सर्वे व्यम न भविष्य में अथा धन नहीं है प्राय प्रति नहीं प्रतियोगी नहीं वर्तमान जो भारत यदि प्रायघा का प्रत्येक हो गया संस का हो गया तो क्या सी सवा ये तो हो गया नत्यव जात कदाचित किंच आत्मा नित्यो भि कर्म किंच आत्मा नित्यो भाव के प्रति जो भाव पदार्थ है और जन्म रहित है वो नित्य होगा जो भाव पदार्थ हो अजन्म रहते जन्म रहित केवल कहेंगे तो शशि किसान भी जन्म रहित तो नित्य होगा और कहीं भाव होना चाहिए भावत सचिव अजातत्ता जिसे प्रागाव को नायक रोग मानते हैं प्राग्भाव की उत्पत्ति नहीं होती उसको तो नित्य कहेंगे क्योंकि अभाव भाव पदार्थ नहीं भाव हो और जन्म रहित हो तो वह नित्य होगा प्रागवा क्या जन्म रहे कि भाव नहीं इसलिए तो क्या हुआ भावत सचिव अजातत्व भागत के सत्य अजातत्व सतर तरह नि उसमें दृष्टान क्या मिलेगा आत्मा को तो पक्ष बनाए और उनको कोई निश्चय नहीं ऐसे व्यक्ति का घटा व्यक्ति के दृष्टान क्या है जहाँ साध्य नहीं है वहाँ है तो नहीं घट है उसमें निश्चय तो है घटने नहीं साध्य का अभाव निश्चित अभाव घट नहीं भागवत सत्य अजातत्व रहेगा घटने भावत रहेगा घट में भावत रहेगा किन्तु अजातत्व नहीं घट की यदि विशेष नहीं रहा अजातत्व नहीं रहा तो भावत्वात घट में रहेगा नहीं रहा तो भट्ट में शादी भाव हेतु भाव होंगे तो दृष्टान्त हो नहीं, तो नहीं तो है दृष्टान अनुमान दुश्मन करते न भविष्या सदैव मत पर कैचि आत्मयाथात्म जिज्ञासी भगवान उपदिशक नोक जैसे नद कि आत्मा का यथात्म स्वरूप जो अर्जुन की जिज्ञा का थी यहाँ भगवान उपदेश करते ना हम जाओ तो ना यहाँ ऐसी लेकर चार श्लोक अदृष्ट करते दसा दसा नहीं विशेष अवचन हेतो चार श्लोक में क्या आगे तो सर्वत्र आत्मा यथात्मक उत्पादन होकर ना और चार श्लोक में आत्मा के यथात्मक का ऐसा नहीं क्या है किस के चार श्लोक सार्वकते हुआ आत्मयाथात्मक प्रतिपादन आदि आत्मयाथात्मक प्रतिपादन आगे भी है इसलिए ये चार श्लोक भी किसने कहा ठीक की नहीं इसलिए अभी तरह से अभी व्याख्यान करने के लिए पदच्छेद पदार्थो ऐसी विद्रोह राष्ट्रीय योजना अक्षेप से समाधान व्याख्यान पंच अक्षेपक्ष समाधान तो पदच्छेद व्याख्यान करने के लिए पहले पदच्छेद करना ना एव आसम ना अम हो गया छो क्या जाते पते। ना ना ना तो आसन नए क्या न इमे जना पद छोटी प्रत्येक पद का जाति का आसन ना इमे ये जनाधिक जनाना अदीप जाए विग्रह विग्रहजा विग्रहरागे विग्रह पदार्थो विग्रह बाक्योजना बाक्योजना अन्व अहम जाशन न्याख्या पद्चे पदार्थो विग्रह नहीं, दिग्रह नहीं। हाँ सभी ठीक है सब तिरते बनेगा पदस्थेद पदार्थ के आगे? आगे बने हाँ ठीक है विग्रह होगा तो चार हो जाता है श्लोक ने इसी दे दिया तो तिरते चार हो जाता है पदस्थेद पदार्थों के बाकी हो होना पदस्थ पदार्थ का देना और बाकी हो जाना इस तीनों व्याख्यानंद प्रतिपा देना करते भगवान बाकी ना तू एव जाते जात देखो कैसे कदाचित जाते हम तो न आसम नहीं था न किन्तु आसम एव मिठाई खाई कब अतीत देह उत्पत्ति विनाशु अतीत में देह की उत्पत्ति विनाश होने पर भी मेरे उत्पत्ति विनाश नहीं मैं खाई कभी नहीं खाई बात नहीं नित्य एवं हम आसम कि देह की उत्पत्ति नाश होने पर भी मैं था देह की उत्पत्ति भगवानी के तो इसे अग्रभाव तीर भाव अवचार्य प्रकट कभी होते कल नहीं होते किंतु हमेशा कहा ये के संबंध नहीं आत्मनो देहोत्पत्ति विनाश उत्पत्ति विनाश प्रसिद्ध है आत्मा देह की उत्पत्ति विनाश जब होता है तो आत्मा में तो विनाश उत्पत्ति प्रसिद्ध है तो मर गया अमुको को हो? ऐसे तो उत्तम अनुमान प्रसिद्धि विरुद्ध होता है काला से और दो अनुमान क्या है प्रागवा सुनिश्वाद न जाए थे नित्य है भावत्व से निश्च्य तो नित्य दो अनुमान कहा है कि ये तो प्रस्तुत विरुद्ध है प्रसिद्ध हो गया मर गया न हो जाता भाव तो काला से अपिष्टम बाधित है इसी बाधित हूँ यहाँ तो संक्रांत से लेकिन देहोत्पत्ति बिना तो हुआत्मा का नहीं, तो नहीं। चरा चरग्रता से कुछ ब्रह्मचूत्र नया जो उत्पत्ति विनाश सद ऐसी भागता देहोत्पत्ति देह पर आत्मा का आत्मा की अभिव्यक्ति होती सदभाव आदि प्राण है चराचर जड़ जड़ चराचर चरा सब अन्य वस्तु को ले करके उपाधि को लेकर करके जन्म रुचि कहा गया आत्मा के जन्म क्योंकि न्याय न आत्मा में जन्म विनाश प्रस्तुत है औपाधिक जन्म विनाश रूपये आत्मा में जो जन्म विनाश की प्रस्तुति है ये औपाधिक आत्मा में जन्म विनाश प्रसिद्ध है औपाधिक जन्म विनाशाधि का क्या है देहाद उपाधि उपाधि में जन्म बिना से उसके लेकर आत्मा में प्रयोग होता है ये प्रसिद्ध हो गया निरुपाधिक जन्म आहित आत्मा निरुपाधिक जन्म अगर यद्यपि तब इस जन्म राहित तथा कथ मम जातु नो तो भगवान आप सभी आपका जन्म राहित कितम अर्जुन शाह करी का आतंक संक तथा सता नाशी, तुम नहीं तथा नम नासी नहीतेवासनी कितु आसी परिता ठीक है तथा भीषादीना कथम जन्म अभावे आपका बात नहीं किंतु आसन ठीक है द्वितीय अनुम प्रपंचेन् उत्तराधम जातेमा भारत सत्या अजा तत्व अलग आत्म इसका निस्तार करते उठम उसे श्लोक का न भ्या सर्व इसकी व्याख्या करते न भ्याम नही भविष्या सर्वे वे तो अस्मा देह विनाशा पड़म देह विनाशोन पद उत्तर कालेश कालेश आत्मसाइस काल में अब नाते अवनाते निहोत्पत्ति विनाश आत्मन जन्मना था अनाधे महासर्ग महाप्रलय होधुनिकफलिंग दृष्टा प्रख्या जन्म विनाश एक आशंक्य सुते ही चता ना <खें> तो तो हो इसे न्याय परि नाश हो देह की उत्पत्ति और विनाश होने पर आत्मा में जन्म नाशन आत्मा का जन्म और नाश नहीं ठीक है किंतु महासर्ग स्वर्ग नहीं महासर्ग उत्पत्ति के बाद प्रलय के बाद जो स्वर्ग है और महाप्रदय जो प्रलय हो जाएगा वहां तो तस् अग्नि विस्फुलिंग दृष्टान्त श्रुतिया सृष्टिकाल में जैसे अग्नि विस्फुलिंग निकलती इसमें एक आत्मा ना सगरी आत्मा ना तो निकलते जन्म विनाथ मानना पड़ेगा ऐसा संक्रांत कहती है नहीं न आत्मा अश्रुत्य तो है आत्मा के उत्पत्ति नहीं श्रुत में नहीं कहा गया वो ब्रह्मसूत्र में है आत्मा निश्चय निश्चय तो आच्त आत्म ऐसे नहीं गया ब्रह्मसूत्र निश्चय आत्मा साध्य सूखी प्रमाण से निश्चय इसे न्याय से परिहार करते स्वीकार काले तो निश्चय आत्मा आगे शंका करते विकार हम तो विभाग हो लोक अवध ये भी बहुत चुके जितने कार्य सो विभाग होता जिन अभिन होता भिन्न जितना हो गया सो तो विकारी हो गया विकारी होने सदित हो जाएगी न्याय भिन्न स्वाद विकारी तम तो आत्मा नाम अनुमति भिन्न भिन्न होगा विकारी हो, तो हो जाएगा अधिकारी हुआ तो अनित तो हो जाएगी तो भिन्न कैसे कहते नियम जनाधिपाह बहुवचन है ना नहीं न केवल भविष्य में सर्वे भाई मतलब बहुचन आएंगे तो बहुवचन क्या होगा भिन्न भिन्न होगा भिन्न सिखा होगा तो अधिकार कार्य अधिकारी हो तो अनित हो जाएगा जा इसलिए बहुवचन प्रयोग प्रतीतम भिन्न कम बहुवचन प्रयोग से ज्ञान होता है ज्ञात होता है ऐसा संक्रमण से कहते भगवान भाष्य गए देह भेदानुवृतिया बहुवचन न आत्म भेदाधिकायण यह बहुवचन है जनाधिपरा सर्वे वही मत परम देह, देह, देह ना भेद है देह भेद की अनुवृतिया बहुवचन प्रयोग किया और देह भेद से बहुवचन किया न आत्मभेदिक्रायण जैसे घट मठाधि भेद प्रयोग किया बहुत घट में रहने वाले बह घटा घटा दे वस्तु तो आकाश में भेद ही क्या आकाशर भी उपाधि भेद ऐसी बहुवचन प्रयोग होता है यहाँ भी जैसे दिखता है बात्या को लेकर के देह भेद होने ऐसी बहुवचन प्रयोग किया गया बच्चों का आत्म भेद अभी प्रो पूर्व देहम विहाय अपूर्व देहम उपादान से क्रियावत्तीन उत्पत्ति मर जाता है पूर्वं देहं विहाय पूर्व सर को छोड़ देता है विहाय कार्क छोड़ करें अपूर्व देहम उपादान अपूर्व देह ग्रहण करता है जन्म होता है पूर्व सर छोड़ दिया नया शर्य ग्रहण करता है तो ऐसा जो ग्रहण करेगा अपना तो वाला विक्रिया वाला होगी विक्रिया उसमें होगी एक ही सदस्य होगा दूसरे तो धर्म से अभी विक्रिया होती है ना विक्रिया क्या होगा जिसकी विक्रिया होती है उत्पत्ति विनाश हो जाएगी उत्पत्ति विनाश होगी विभ्रम हो जाएगी समुद्धवी ऐसा शंका करता है पूर्वी छत प्रथम नित्यात्मा ऐसे दृष्टान्त शंका है ऐसा तो जो विक्रिया अमित हो जाएगा नित्य के प्रथम नित्यात्मा ऐसा शाम से दृष्टान्त हो जाते हैं देहि देहि देस्म ये ना दे कौमारौवनम जला कौमारौवन जला तथा देहांत धीर सस्कर मोहयती धीर सस्त्र मोहसी जरा यथा यथा यथा देहे तथा शस्सी देहिना देह वाला आत्मा का असून देह है किसी देह में पहले कौमारम कुमार अवस्था है फिर यौवनम युवावस्था है फिर जरा जरावस्था की तरफ इसी प्रकार तथा देहांत जैसे एक ही आत्मा बाल्यावस्था में कौमार अवस्था यौवन अवस्था जरावस्था प्राप्त करने पर भी आत्मा का नाश उत्पत्ति ना सही नहीं एक ही भिन्न भिन्न अवस्था में शिकार है तथा देहांत एक सर्व छोड़ के दूसरे सर्ग को पाती है तो आत्मा में ना नहीं है इसलिए तस्वीर धीरे विवेकी मोह को प्राप्त नहीं करता है में असत्य प्रतिज्ञाया नित्य हेतु तो कृषि सती यावत जो तत्र नाचन आया तरह कथम पत्रकार पत्रकार तो तस्म सती ऐसा होने पर क्या है अस्वत प्रतिज्ञायाम भगवान ने कहा यह सब असत्यम द्रोणादि असत्य क्यों है उसके लिए हे हेतु नित्य हेतु कृत्य अस्वच की प्रतिज्ञा है जैसे पर्व ने बंदी प्रतिज्ञा की हेतु आगे दे देते दे विषम द्रोण आदय असत्या कस्मात ये हेतु प्रतिज्ञायाम नित्य हेतु कृत्य सती नित्य होने अभी हेतु कैसे सिद्ध होगा पूरा किसी पुष्टिगा अर्जुन पूछा था नित्य तो कैसे नित्य तो पहले हेतु सिद्ध हो तो असुच्छ सिद्ध होगा ऐसा आने पर कसम ही नित्य तो आत्मा नित्य कैसा है वो तो दृष्टान देते अवस्था भेद सत्य अभी वस्तु तो विक्रियाभाव निप्रकार कौमार अवस्था युवावस्था जरावस्था ऐसा होने पर भी वस्तु तो आत्मा कोई विचार नहीं विक्रिया आत्मा ना नित्य समोपन्न नित्य ये अवस्था भेद होने पर विचया वास्तव नहीं है हैलोकन दृष्ट आवस्थम हो न, न प्रतिदे दृष्ट्र करके प्रतिपा करते दृष्ट न केवल आगमानद आत्मनव आगमन तो प्रमाण है ही इतने मात्र से नित्य नहीं किन्तु अवस्थान जन्म पूर्व संस्कार अनुभव अवस्थानवस्था जैसे बाह्यवस्था में विवाह अवस्था में जाता है कभी तो विवाह अवस्था में रहते हैं बचपन में कुछ स्मरण होता है बाबू का अब वृद्धावस्था में स्मरण होगा इसी के अगर बढ़ते ऐसी से का स्मरण होगा स्मरण होता है तो अवस्था अंतर अब जन्मांतर है पूर्व संस्कार जिस प्रकार अन्य अन्य अवस्था को जाने पर संस्कार की अनुभूति होती है आत्मा का है ठीक इस प्रकार जन्मांतर पूर्व संस्कार अनुभूति अन्य जन्मे पूर्व संस्कार की अनुभूति होती है अनुभूति होने से जन्म से ही गाय के बचड़ा जन्म होते जंगल में वो अपने आप ही स्थान पाने करने लग जाता है उसमें कभी कभी तो घर में हो वाला हो लेकर पानी के पास पहुंच कभी और जंगल में कहीं बचड़ा दे दिया न देकर उसको चार चार के साफ करेगा और दूध पिएगा और साथ साथ आ जाता तो अपने आप कैसे प्रवृति होती छोटे बच्चे को मुख्य में स्थाना लेकर लगाएंगे तो चूसने के लिए कौन सिखाएगा सा? अपना अपना बिना चुसित कैसे आएगा तो दिया ठीक है ये संस्कार पूर्वजन्म का ज्ञान से प्रवृत्ति होती चुसने की जो प्रवृति होती इष्ट साधनता का स्मरण होगा तो प्रवृत्ति होगी ये सोचता देहवत्व तस्मिन अहम मम्म अभिमान आत्मा को देही कैसे कहेंगे देहो अस्य अशेही आत्मा के साथ देह का कैसे संबंध होगा आत्मा का तो असंगे, तो तस्वीन अहम मम्मा अभिमान भाग देह में अहम मैं हूँ मनुष्य मम ये मेरा सज ये अभिमान भाग आत्मा में देहवत्व साधारण शक्ति देहो अस्य अस्तित्व अस्ती देहा क्या दे अस्वर्तमान देहे सर्वे यथाका सेन प्रकार न कौमारम का कुमार भाव बाल्यावस्था यवन कावनमस्था जरा हे वयोवाने जीर्णावस्था बुधावस्था एक अवस्था तीन अवस्था अन्यान विलक्षण परस्पर विलक्षण भिन्न भिन्न साजनात निर्धारण चित्र सेन्वानी प्रथमावस्था न से ना प्रथमावस्था तो का नौ जगह जीवावस्था बाज्यवस्था तो, जीवा तो ना आत्म का नाश नहीं द्वितियावस्था उपजन नाप्त होने पर न उपजनना अब द्वितीय अवस्था की युवावस्था की प्राप्ति होने से आत्मा में होगी ठीक नहीं किंतरी अभिक्रिया से वित्तीय तृतीयावस्था प्राप्ति आत्मा अभिक्रिय होते हुए अपना द्वितीय अवस्था युवावस्था को जाता है प्राप्त करता है इस जी। जी। प्रकार तथा तो सगवत उसी प्रकार देहादेहा अन्य देह को प्राप्त होता है प्राप्ति आत्मा की प्राप्ति अभिक्रियमा ठीक है सर अविक्रिय होकर के आत्मा अन्य देखते न आत्म श्रुति स्मृति धीम धीरक्षतेमती धीरो धीमान तर एवं सती न मूझ्यतिहक प्राप्त नहीं करता तो धीर शब्द का धीम तो धीमें धीमान जी कर सको जी कैसे बुद्धि को यार विधिमान शब्द से कहा कैसे बुद्धि वाले को सामान्य बुद्धि तो सबके जी शब्द से जैसे आत्मान स्मृति ज्ञान्य थे विरा चाहिए एक वाक्य श्रुति स्मृति उपपत्ति प्रमाण स्मृति प्रमाण नियुक्ति तीन वक्य है आत्मनिश्चित आत्मा निश्चय एक निश्चय अनुमान भी करके अनुमान करके नित्य कर भाव किया जा सकता धीमान इसमें जो धीपया ये बुद्धि नित्य तो ज्ञान स्मृति युक्तियों के द्वारा आत्मा नित्य है ऐसा निश्चय ही सुरक्षित है एवं सती एवं सती न मुहती बुद्धिमान मोर प्राप्त कर नहीं करता है तो विक्रिया नित्य से समझिगत वस्तु तो में विक्रिया हो आत्मा में बिक्रिया वास्तव नहीं है विक्रिया नहीं उनसे पूरा किसी ने कहा था यदि देह में आत्मा में विकार हो जाए बिक्रिया हो जाए तो आत्मा विकारी विकारी हो तो अनिश हो जाएगा तो वस्तु तो विक्रिया तो नहीं है नित्य है समझिए आत्मा में नित्य तो यदि निश्चय हो गया धीरे सतर्ण न हुए तो मोह प्रत नहीं कर पाए तथा आत्मना श्रुत्यादि प्रमित नि ठीक है इसे के द्वारा आदि से स्मृति और अनु, आ, अनुमान हनुमान स्मृति युक्ति के द्वारा आत्मना आत्मनि आत्मा नित्य सिद्ध हो गया तदुत्पत्ति तो तो विनाश पवित्व तो अभावी तो आत्मा की उत्पत्ति और विनाश नहीं होगा निश्चय होने का तो उत्पत्ति विनाश यदि नहीं है उत्पत्ति विनाश से मोह भी नहीं होगा तो आत्मा की उत्पत्ति विनाश के कारण शोक मोह नहीं हो नहीं होने पर अन्य प्रकार से शोक मोहता है सोकारांतरण अन्य प्रकार से शोक और मोह संभव है चाहता चाह चाहता हम की वजन ये तो आशंका का अनुवाद करके उसके आशंका का उत्तर रूप से आगे का श्लोका उतरण करते भगवान भाष्य कारण यद्यपि आत्मविनाश निमित्त तो मोह न संभवती नित्य आत्मात आत्मविनाश के कारण मोह नहीं होगा जो आत्मा नित्य समझ ले आत्मा नित्य इति विज्ञान विजानता जानने वाले का मोह नहीं संभव है किसके कारण किसके कारण आत्मविनाश निमित्त आत्मन के विनाश के कारण आत्मनिनाश विनाशो निमित्तम निमित्त मोहस्य ऐसा मोह आत्मन निमित्त का सम्भव नहीं उस पुरुष के लिए जिसने निश्चय आत्मा जान ये तो नहीं है तो तथापि फिर भी शुभ का मोह तो हो सकता है होता है कैसे तो तो होता है चीत उस सुखद दुख प्राप्ति निमित्त चीत उसका प्राप्त होता है जितने आत्मा अविनाश कहो निश्चय कर ले उत ता होगा भी है मोदी लौकिता सुख वियोगुखसयाद श्लोक निमित्त से वचन आशंक सुख वियोग सुख प्राप्त होता नुख वियोग दुखस दुख समयगा निमित शोक दुख में शोक ये अर्जुन का वचन इस शंका करके भगवान उत्तर देता मतलब शीतोष्ण सुख दुख से प्राप्ति करके शीतोष्ण अशीतोष्ण के द्वारा सुख दुख प्राप्ति तो निमित्त करके देव मोहा दृश्य से शोक मोदी तस् अन्न व्यतिरिक्यान दृश्यमन आश्री शोक और मोह दिखता है अनुभव होता है अनुभव किसका हुआ शोक मोह का तो अन्य विचय का ध्यान अध्यान दृश्य है शोकमो तो दिखेगा शोकमन तो तो है तो शोकमोहन नहीं दिखता है तो दृश्य मानव ज्ञान का विषय हो गया दृश्य मानव से लौकिकम इस विशेषण इसलिए कहा लौकिक उद्देश्य लौकी और लोक सिद्ध सबको अनुभव होता है शोक दिखता है इसलिए लौकिक असत्यान इतना विद्या अधिकारी सूचित हो तो जो असुच्न अन्य सूचक उपदेश किया गया अर्जुनों को अर्जुन विद्या के अधिकारी सम्पन्न हो बनने पर ब्राह्मण विद्या का उपदेश किया जाता है जो विद्या का अधिकारी है वो तो पैसा होना चाहिए साधन सर्... समाधि सर्व सम्पत्ति सर्व सम्पत्ति में प्रतिक्षा है प्रशिक्षु समाहित तो वो तो शांत प्रमाहित बृहद आदमी की सूची आई इसमें चित्सूता प्रमाण से प्रतिशत विशेषणम यह उपदृष्य जो ब्रह्म विद्या का अधिकार है उसके लिए प्रतिष्ठा भी चाहिए की साधन संपत्ति सब सम्पत्ति में संपत्ति यही संपत्ति साधन के लिए क्या सम्पत्ति धर्म प्रतिशा समाधान प्रमाणी विशेषण यहाँ उपदेश करते व्याख्यम पदम उपाध्याय और इसमें पद जिसकी व्याख्या करना तो लेकर के आगे व्याख्यान करेंगे मात्रा का अर्थ नियम से आधी ऐसी मात्रा करेंगे इंदिरा विशेष इंद्रियों को विशेष मात्रा चल दस लोग मात्रा शाह कौंते शीतोष्ण सुख दुखदा शीतोषण सुख दुखदा आजमा पाई नो नित्यास पाई नो नीत्या भौंते तो इसके दो प्रकार कहेंगे मात्रा का सियंत्र या भी इंद्रिय इंद्रियों का स्पर्श मात्रा भी स्पष्ट इस मात्रा स्पष्ट अथवा नियंत्रा विषय विषय स्पष्ट जो विषय है का विषय ये सब सीतु उसमें सुख दुख था इंद्रिया के साथ विषय का संयुक्त हो अथा केवल विषय को एक अंश ये सब मात्र स्पष्ट है सुख दुख था सी तो उसमें सुख दुख देने वाले आगमा पाए न अमित ये आगम अपाले उत्पत्ति विनाश वाले दुष्पति विनाश वाले अमित है ये अपने प्रार्थिक अनुसार प्राप्त होगा अनित नहीं आगे हो पाए वाला अनुसार भारत प्रतिशत उनको सहयोग करो ब्रह्म विद्या प्राप्त करना है तो जो से प्रावध होता है उसमें निर्ती उसको सहयोग करना पड़ता है आन मात्र मात्रा आधिक नियंत्रित शब्दावय थी सूत्राधीन इंद्रियाणी मात्रा का क्या क्या सूत्राधीन इंद्रिया करण भी नियंत्रा मात्र बनेंगे बहुत मात्रा आधी नियंत्रित शब्दाधेय जिनके द्वारा शब्दी होते है शब्दादी का ग्रहण होता है शब्दादी सूत्राधीन इंद्रियाणी मात्रा शब्द मात्रा मात्रा नाम सबका स्पर्श मात्र है इंद्रिय इंद्रियों का स्पर्श किसके साथ होगा संबंध शब्दी विषय के साथ संबंध है, उष्ण, सुख दुख था इंद्रियों का विषय के साथ जो संबंध होता है वही उष्ण, सुख, दुख देने वाले शीतम उष्णम, सुखम दुखम चय्छन थी इंद्रियों के साथ विषय का सम्बन्ध होने पर संबंध भी शीतोष्ण सुखदुख देते ठीक स्पर्श पहले षष्टि स्पर्श ये बताया स्पर्श का क्या अर्थी क्या संबंध स्पर्श मात्र स्पर्श ष भाव वित्पत्तियापर्श स्पर्शता स्पर्श नो भाव भय संबंधित मात्र स्पर्शक और सक्रियां तेम अर्थक्रियाचय प्रयोजन सुध्या करते कर्मव्य शब्द विषयपरम उपेक्षा सामका दर्शयन विषयाण कार्यं कथय पहले मात्रा शब्द में कर्मव्य इंद्रियाख्याशब्द से भागव्यपत्तिया संबंध अभी क्या समझे शब्द जैसे है मात्र स्पष्ट दोनों शब्द के लिए कर्म विस्पत्तिया नियम कहती मात्रा इंद्रिय का विषय कर्म विस्पत्तिया अस्पता कौन होगा शब्दादि विषय दोनों कर्म करेंगे तो जो मात्राकार तो स्पर्शाकार थो दोनों में कर्मचार समाप्त हो जाए मात्र अर्थ थे स्पष्टा शब्दादि विषय पर शब्द आदि विषय अर्थ हो जाए मात्राकार के विषय स्पष्टाकार थो विषय ये विषय है समाचान दसेंश में पहले सचिव समास कर्मधारा बताएंगे विषया नाम कार्य विषय का कार्य दिखाते हैं और कर्मवास्य तो में सृष्यंत स्पर्शा विषय शब्द आदया सृष्यंत स्पर्शा ये कर्म निर्ध्या हो होगी शब्दादी मात्रास्त से स्पर्शास्त से कितने नहीं। स्पर्शार्थ दिया है द्वंद्वनी कर्मधारी मास्त्रास्त्र स्पर्शास्त्र शीतोष्ण सुख दुखदार और तो शीत उष्ण सुख दुख देने वाले ठीक है मानो शीतोष्ण प्रगति सुख दुख प्रगत सिद्धोत्थ यदि शीत उष्ण होता है तो सुख दुख मिलेगा ही तो फिर शीतोष्ण सुख दुखाध्यान पृथ्व्रहण केवल सुख दुखदायक से हो जाएगा सुखदुख कहने के बाद उष्ण देने वाले शीतोष्ण देने से क्या होगा शीतल उष्ण से कभी सुख हो कभी दुख होगा तो सुख दुखा कह देने से हो जाना चाहिए फिर सुखद उष्ण का पुत्र ग्रहण किन किया हमेशा ही सुख देता है ऐसा दुख ऐसा नहीं कभी सुख दुष्ता है और शीतकाल में दुख का साथणम अपनी अनियत स्वरूप है उष्णम ही शीतकाल में अच्छा लगता है गर्मी गर्म में अच्छा होगा अनियत्र स्वरूप है कितु सुख दुखे पुनः नियत स्वरूप सुख दुख तो सुख में चाहिए सुख दुख में चाहिए दुख सुख गर्मी में सुख और ठंडी में सुख दुख हो जाता तो सुख सुख ही दुख दुख है इसलिए सुख दुख नियत्र स्वरूप है शीत उष्ण अनियंत्र स्वरूप से उसको अलग से है ये तो भिन्न रूप से का का किया ठीक है यहीचरत अतस्तादर्भूतोरव तेरह सुखदुख हेतु प्रातिकूल्यूपक्षण विषय जितने विषय है सब सुख दुख देने वाले तो शीतोष्ण यही विषय है तो विषय से उनको अड़ौ सी कम क्या कब अंतर होते बतायो जितने विषय उनमें से शीत उष्ण सुख दुख हेतु आनुकूल्यतिकूल्य और रखना था सुख दुख का हेतु कोई अनुकूल है कोई प्रतिकूल का कब अनुकूल हो तो सुख होगा प्रतिकूल होगा तो दुख होगा ये सुख दुख में सुख दुख का जैसे अनुकूल हो और प्रतिकूल हो तो सुख दुख होता है तो अनुकूल प्रातिकूल्य का उपलक्षण करने के लिए ही उसको शीत उष्ण को अलग से बता दिया ध्यान लेना अनुकूल प्रतिकूल जितने अनुकूल शीख होगा प्रतिकूल दुख होगा ऐसा सुख है। हैसे अध्यात्म में शीतम उष्णा अनुकूल्यम प्रातिकूल्य सम्पादय अनुकूल में अनुकूल ये इसमें अनुकूलम प्रतिकूल पाठ अभ्यात्म ही सीतों उम सदर में शीतों का उसमें अनुकूलम संपाद्य प्रतिकूल संपाद्य अनुकूल प्रतिकूलों को प्राप्त करेंगे अथवा अनुकूल प्रातिकूल को प्राप्त करा संपाद्य सम्पाद्य अनुकूलम प्रतिकूल हो करके बाह्य विषय सुखादी जनक बाह्य विषय सुख दुख कैसे देगी अनुकूल प्रतिकूल होकर इसलिए अनुकूल प्रातिकूल्य का उपलक्षण करने के लिए उसने देखे, देते शीतोष्ण हो अन्य विषय भी कोई अनुकूल हो कोई प्रतिकूल होते तो प्रति को तो देते माना जिससे इंद्रिय संयोग से आत्म ही सदा तत्व पूरा किसी शंका करता है विषय इंद्र सम्बन्ध तो हमेशा ही रहेगा अपना सब कोई तो सीता जर भी तथा तो सीता उष्ण भी हमेशा रहेगा तुम्हें हर्ष विषा दो तथय तस्मिन आपन तथय तो बाटे जिनमें तत्व नहीं बनाते तथा सान्नीमित हस्तो तथा तस्पन उसी प्रकार उसमें आत्मा में हस्ताद हो जाए शीत आशंक्य उगमा यस्ते मात्र प्रसाद आगमा आगमा पीला अनित्य ये जो मात्रा स्वचादे हो विषय हो इंद्रिय हो ये सब आगमा उत्पत्ति विनाश आगमापाई नीना है आगमापया शीला स्वभाव तस्मा अन्य आगे उत्पत्ति उत्पत्तिपस्वी ये पाठ नहीं है नहीं न अतस्थान शीतोत्नाधीन तृतीक्ष आगे अतः ये पाठ जी ने उत्पत्ति लूपत्व अतस्थान शीतोष अधिन तृति शीतोषि को सह तो करो प्रकृष्ण में सो जो प्रार्थ से प्राप्त होता है सुखो तुखो और सहय करना पड़ेगा उसको प्रकर्ष में सहय कर लो तो अपने कार्य मृत जो प्राप्त होता है तो तो प्राप्त हो गया बड़ा हादसा होकर विचार दो ऐसा नहीं वो तो प्राप्त होगा ही अपने कर्मचारी खोले हर से विचार नहीं करके अपनी मार चलो अधिकारी विशेषण प्रतिष्ठित नोपयुक्त केवल सत्य कुमरता हित संकट यहाँ प्रशिक्षित अधिकारी का विशेषण है प्रशिक्षा प्रशिक्षु होता है अधिकारी उसमें प्रशिक्षित्व अधिकारी का विशेषण ब्रह्म विद्यालय के अधिकारी उसने साधन सत्र साधनिक में समाधिक ये संपत्ति में शिक्षा है अधिकार अधिकारी का पूर्व कोई नहीं केवल शिक्षा हो जाए तो कोई पुरुषार्थ नक्षत्र नहीं होता है उम्र का तो ऐसा संक्रमण करता है शीतो उसमें आदि सहकर तीन चार सीतो उसमें आदि सुख को सहयोग कर लेगा तो क्या होगा ऐसा संक्रांति का विवेक वैराज हेतु ज्ञान द्वारा प्रदर्शन केवल प्रशिक्षा नहीं छह सम्पत्ति साधन विवेक वैराग्य समाज सम्पत्ति नोक्षित विवेक वैराग्यदी सही विवेक वैराग्य के साथ सब प्रशिक्षित मोक्ष हेतु ज्ञान द्वारा प्रदर्शन विवेक वैराग्य के साथ शिक्षित अन्य सम्पत्ति भी साधन होते जो मोक्षिक मुख्य हेतु ज्ञान के द्वारा सदर्थन पुरुषार्थम तो मुख्य कार्य हो जाएगा मुख्य हेतु ज्ञान ज्ञान जनक साधन तत्व तो ऐसी उससे मुख्य अर्थ भी हो जाएगा यदि सुनो सुनो प्रक्षण से विभक्षित लाभ उपलब्ध है यदि जो प्रतिक्षमान प्रतीक्षा करता है सहन कर लेता है उसका जो लाभ है विवक्षित उसको उपलब्ध है व्यंगीना व्यथय देते शर्षभ पुरुषं समुख सुखम धीरुख सुखम धीरं सोमृत पाए कलते सोमृत पाए कल केते पुरुषं पुषम सूखम धीरं यम हे येते व्यथयती जिसको व्यथा नहीं देते समुख सुखम वो पुरुष कैसा होता है समय दुख सुखे ये साम दुख सुख कम धीरम जिसको व्यथा नहीं देते सपुरुष पुरुष क्या कल्पते के लिए समर्थ होता है जिस पुरुष को तो सुख दुख आदि व्यथा नहीं देते है अपने मार्ग से चिता नहीं करते हर समाज को प्राप्त नहीं करके फिर ठीक है वही से समय दुख सुख समय सुख दुखी दुख सुखी एक पुरुष धीरे जिसको तो व्यथा नहीं देते है सह अमृत काल्पते मोक्ष के लिए समर्थ हो जाता है